इंस्पेक्टर करण ने गाड़ी का ब्रेक लगाते हुए इसे रोड के किनारे में ला दिया और फिर बेहद धीमी गति से आगे बढ़ने लगे मैं ब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप रात वेट होने का वेट क्यों कर रहे हैं हमने कुछ मिस कर दिया है क्या फिर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए बेहद रहस्यमय भरी नजरों से करण की तरफ देखते हुए कहा सॉरी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम रोड पर ध्यान दो गाड़ी ठीक से चलाओ ओह इंस्पेक्टर करण विक्रांत की तरफ देखकर थोड़ा आश्चर्य के के छोटे से स्ट्रीट मार्केट के पास पहुंच गई तभी विक्रांत ने अपने गेट पर हाथ सहलाते हुए कहा ओह छह बजने वाले तुम लोग भूल गए आज मैंने लंच ही नहीं किया है ओह इंस्पेक्टर अशोकन इंस्पेक्टर करण विक्रांत की बात सुनकर अचानक चौंक उठे सर क्या हुआ आपको रोही भी काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी आप तो क्राइम सीन पर जाने के लिए निकले थे ना और अब तो अंधेरा भी होने जा रहा है और अगर आपको भूख लगी थी तो आप बोल देते हम आपके लिए खाना मंगा देते बाहर से विक्रांत रूही की बातों से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा था और उसने कहा फिर से बाहर से मंगा देते मैं ऐसे खाना नहीं खाता एक हफ्ते से ऐसे ही तो खा रहा हूँ तुम लोग अपनी टीम लीडर की कुछ तो इज्जत करो फिर विक्रांत ने अपने बगल में बैठे हुए करण के कंधे को थपथपाते हुए कहा जाओ जल्दी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ के बताओ मुझे भूख लगी है इंस्पेक्टर करण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए लेकिन फिर उन्होंने गाड़ी को एक साइड में लगा दिया और उतर रेस्टोरेंट ढूंढने में लग गए मटन खाते हैं रूही ने फिर रोड के किनारे पर बने रेस्टोरेंट की तरफ देखते हुए बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा बहुत दिन हो गया मटन खाए विक्रांत ने फिर चिल्लाते हुए कहा चुप रहो डॉक्टर ने मुझे मटन खाने से मना किया है ओह रूही ने फिर विक्रांत की तरफ देखकर अजीब सी शक्ल बना ली और फिर कार धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी विक्रांत ने फिर चेक से अपने फोन में लोकेशन चेक किया और एक रेस्टोरेंट की तरफ देखते ही चिल्ला पड़ा ओके ओके हाँ ये वाला फिर विक्रांत जिस रेस्टोरेंट की तरफ इशारा कर रहा था उसकी तरफ रूही और करण ध्यान से देखने लगे वहाँ रेस्टोरेंट के आगे लिखा हुआ था मटन एंड चिकन सेंटर ये देखकर विक्रांत शर्म से लाल हो उठा सर रूही विक्रांत की इस हरकत से बेहद नाराज नजर आ रही थी सर आप तो अभी कह रहे थे कि आपको नॉनवेज नहीं खाना फिर मुझे क्यों डांट रहे थे अभी विक्रांत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा मटन मना किया था ना चिकन नहीं मैं आज चिकन खाऊंगा सर मैं इस रेस्टोरेंट में पहले भी आ चुका हूँ यहां पर सिर्फ मटन मिलता है चिकन नहीं मिलता इंस्पेक्टर करण ने गाड़ी को रोड के किनारे पार्क करते हुए कहा फिर विक्रांत ने और ज्यादा शर्म से लाल होते हुए कहा ठीक है फिर ऐसा करो कि तुम लोग ही मटन खा लो मैं कुछ वेजिटेरियन देखता हूँ दरअसल विक्रांत को इसी रेस्टोरेंट में आना था क्योंकि इसका डुप्लीकेट टास्क इसी रेस्टोरेंट के भीतर होने वाला था उसने रोही और इंस्पेक्टर करण से क्राइम सीन पर चलने का झूठा बहाना बनाया था उसका असली मकसद तो छह बजे के पहले इस रेस्टोरेंट में पहुंचना था हालांकि विक्रांत के डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन में ouais. इतना ही पता चला था कि यह टास्क हाईवे पर किसी रेस्टोरेंट में होने वाला है इसके अलावा उसे अपने डुप्लीकेट टास्क के बारे में कुछ भी नहीं पता था इसी वजह से उसने हाईवे पर पहुंचने के बाद रेस्टोरेंट जाने का जिक्र किया था फिर ये तीनों रेस्टोरेंट के भीतर पहुंच गए रेस्टोरेंट के भीतर पहुंचने के बाद विक्रांत और ज्यादा सावधान हो उठा उसने अंदर पहुंचने के बाद एक बार फिर से डुप्लीकेट टास्क का एग्जैक्ट लोकेशन चेक किया वहाँ से उसे पता लगा कि असल में डुप्लीकेट टास्क रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक प्राइवेट रूम में होने वाला है। विक्रांत किसी तरह से व्हीलचेयर पर चलता हुआ की तो नैना उसे कॉल कर रही थी हेलो विक्रांत जल्दी आ जाओ वापस गाजियाबाद नैना ने बेहद एक्साइटमेंट के साथ कहा क्यों क्या हुआ विक्रांत ने भी फिर बड़ी उत्सुकता के साथ सवाल किया केस सोल्व हो गया हर्षवर्धन पटेल ही असले कतिल है नैना ने बेहद जल्दबाजी में कहा जल्दी आ जाओ फिर बाकी बातें करती हूँ इतना कहकर नैना फोन रख दिया विक्रांत काफी हैरत में था उसे यकीन नहीं हो रहा था की इतने दिन से चल रहा केस अचानक यू सोल्व हो जाएगा विक्रांत अभी जिस प्राइवेट रूम के बाहर था उसमें से उस रूम के भीतर से कुछ लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के भीतर कुछ लोग आपस में लड़ रहे है अभी विक्रांत इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने देखा कि इस रूम के साइड में ही रूही और इंस्पेक्टर करण खाने की टेबल पर उसका इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों को कुछ शक न हो इस वजह से विक्रांत वहां से अपनी व्हीलचेयर चलाता हुआ वापस खाने की टेबल के पास पहुंच गया खाने की टेबल के पास पहुंचते ही उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा रोही टिकट बुक करो हमें जल्दी से गाजियाबाद पहुंच जाए गाजियाबाद क्यों क्या हुआ रूही ने हैत भरी नजरों से देखते हुए सवाल किया हमें मर्डरर का पता चल गया है नैना की कॉल आई थी अभी विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा लेकिन आप इस हालत में कैसे इंस्पेक्टर करण ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा कुछ नहीं हुआ है मुझे मैनेज कर लूंगा मैं विक्रांत ने रूही और इंस्पेक्टर करण की तरफ देखते हुए कहा जल्दी खाना खत्म करो हमें तुरंत यहाँ से निकलना है इसके बाद वो तीनों चुपचाप वहाँ पर खाना खाने लगे तभी अचानक से उस प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से दो लोग आपस में ज़ोर जोर से लड़ते हुए बाहर निकलते हैं विक्रांत को इन दोनों की आवाज काफी जानी पहचानी से लग रही थी विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला ने एक नजर में ही दरअसल उस शख्स का नाम था असलम असलम सिद्दिकी और लड़की का नाम सोनी था जो की उसकी गर्लफ्रेंड थी ये दोनों विक्रांत को सोलन में मिले थे जब वो मेडिको फार्मा कंपनी वाले केस पर काम कर रहा था तब असलम विक्रांत को बीच रास्ते में मिला था उसको और उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी में बिना कपड़ों के कर रखा हुआ की नजरें विक्रांत पर पड़ी तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा दोनों भागते हुए विक्रांत के पास पहुंचे और बेहद खुश होकर बोलने लगे अरे सर आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो ने उनसे सवाल किया सर आपकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ असलम ने बेहद खुश होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर उसने बगल में खड़ी अपनी गर्लफ्रेंड सोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा उस दिन हाईवे पर जब आपने हमें बचाया था ना तो उस टाइम इसकी बिना कपड़ों वाली फोटो काफी वायरल हो गई थी फिर इसकी काफी फिल्म वाले और म्यूजिक कंपनी की तरफ से काम करने का ऑफर आने लगा तो वही एक फिल्म की शूटिंग के लिए हम लोग इधर आए है और सर पता है इसके साथ मुझे फिल्म में हीरो साइन किया गया है ये सब सुनकर विक्रांत के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने अपनी हंसी रोकते हुए उन लोगों को बधाई देने लगा। अरे नहीं सर ये सर आप ही के दिन है हमारी सारी सफलता का श्रेय आपको ही जाता है असलम ने बेहद खुश होते हुए कहा नहीं भाई भगवान करे तुम लोग खूब सफल हो लेकिन कृपा करके इस सफलता का श्रेय मुझे मत दो यार विक्रांत ने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा